जिसकी वासना चली गई जैसे श्री कृष्ण निर्वासनिक है तो एक दो नहीं एक के बदले दो पत्नियां होती तो हालत बुरी हो जाती है कृष्ण को सोलह हजार एक सौ आठ थी निर्वासनिक थे बच्चे भी थे हमारे मत में कई सैकड़ों तो मास्टर थे कृष्ण के बच्चों को पढ़ाते थे फिर भी पूजे जाते हैं निर्वासनिक पुरुष की ऐसी महिमा होती वासनावान्त तो एक आध पत्नी में अथवा एक आध लवरी में ही घसीट आ जाता है निर्वासनिक पुरुष श्री कृष्ण है और भी कई राजे हो गए जीवन मुक्त भीख मंगा भिख मांगता है उसमें और कोई नटराज राजा का पाठ करता फिर भिखारी का करता तो उसके भिख मांगने में भिख मांगे से भी ज़्यादा रुदन होगा अथवा कोई प्रेसी को प्यार करता हुआ दिखता है तो असली पति से भी रंगमंच वाला ज़्यादा प्यार करता हुआ दिखेगा लेकिन रंगमंच वाला जानता है कि मैं जिसको प्यार कर रहा हूँ और लाडली बनी है दुल्हन बनी है वो छगू भैया है <laughs> मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा <laughs> लेकिन छगू भैया साड़ी पहन के मेरी दुल्हन बना अथवा तो कुछ सचमुच में कुछ अग्गू भैया ना हो कोमल कमला हो तभी भी रंगमंच पे जो आसक्ति दिखाएगा वो जानता है क्या आसक्ति क्या नारायण हरि ऐसे जीवन मुक्त पुरुष संसार में जैसे भी बरतता है साधुते होवे वे नकार जहानी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा एक बार आसक्ति रही तो कर जी जीने का भी मजा खाने का भी मज़ा लड़ने का भी मजा भागने का भी मजा रण छोड़ राय कीजिए कृष्ण भाग रहे हैं डंडा लेके रमण मह भाग रहे हैं किसी पंडित के पीछे मौज है क्रोध होने का भी मौज है रण से भाग गए कायरों का नाटक करना भी मौज है ब्रह्म ज्ञानी की मती गति नहीं माप सकते बाहर से तोल मोल किया तो अश्रद्धा हुई तो सत्यानाश हो गया मत करो वर्णन हर बे अंत है जैसे परमात्मा बेअंत है ऐसे परमात्मा में टिके हुए महापुरुषों का भी मती गति सब बेअंत है हम्म हाँ जी जैसे आकाश में धूली भासती है परंतु आकाश को धूलि का संबंध कुछ नहीं और जैसे जल में कमल भासता है परंतु जल से स्पर्श नहीं करता सदा निर्लेप रहता है तैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं सदा विलक्षण रहता है जैसे सुवर्ण कीच और मल से अलेप रहता है शरीर आत्मा आत्मा शरीर से बिल्कुल निर्लेप है जैसे आकाश घड़े से निर्लेप है सोना गहने के घाट से निर्लेप है चूड़ी है अरे टूट गई बेचारी चूड़ी सोना तो वही का वही है मंगल सूत्र बना अरे घिस गया टूट गया मुड़ गया सोना वही का वही ऐसे ही सोना तो है अधिष्ठान और भूषण है उसमें अध्यस्त तो अधिष्ठान के बल से ही अध्यस्त प्रतीत होता है पानी है अधिष्ठान तरंगे हैं अध्यस्त बुलबुल झाग है अध्यस्थ ऐसी ब्रह्म परमात्मा है अधिष्ठान और पूरा जगत है उसमें अध्यस्थ सोने के गहने कितने के सामने होते हैं सोना तत्व तो एक है गहनों के किस्म अनेक ऐसे पांच भूत और पांच भूतों में से वैरायटी अनेक ब्रह्म सताह के बेसन शक्कर और तेल घी में मिठाइयाँ अनेक बन जाती हुँ? चीनी आटा बेसन घी कुछ का कुछ बनता ऐसे ही चैतन्य एक का एक फिर तो उसमें से पांच भूत और पांच भूत के मिश्रण से 25 तत्व, 25 तत्वों में से आधा भाग साकार रहा आधा भाग निराकार साकार भाग से जड़ जगत होगा गया निराकार भाग से सूक्ष्म जगत होगा तो कारण रूप निराकार है कार्य रूप साकार है। जैसे रुई कारण है धागा कार्य है फिर धागा कारण है तो कपड़ा कार्य है धागा निकाल दो तो कपड़ा नहीं और रुई निकाल दो तो धागा भी नहीं कपड़ा भी नहीं तो मूल कारण रुई हुआ ऐसे ही मूल कारण सच्चिदानंद चैतन्य पुरुष के कार्य हुए पांच भूत पांच भूत से फिर मिश्रण करके कार्य कारण मन गए तत्व हटा दो तो कुछ भी नहीं रहता जैसे रात को स्वप्न देखते हैं तो अधिष्ठान तो है कार्य और जो स्वप्न देखता है वो है कार्य तो अधिष्ठान दृष्टा हट जाए तो सपने की सब चीज़ें गायब अथवा तो वृत्ति हट जाए अमुख चीज़ों से तो हट गए okay, रेलगाड़ी में ये देखा फिर घर पहुंच गए आए सोए तो वहीं है घर पहुंच गए तो रेलगाड़ी का सारा माहौल पैसेंजर सब गायब अब घर वाला सच माहौल सच्चा लगता है तो उस समय रेलगाड़ी वाला भी सुमृति में आता है कि हाँ बैठे थे रेल में आज मेरा आया था ये आया था लेकिन सपना टूटा नहीं तब तक सच्चा लगता ऐसी संसार सपना टूटा नहीं इसलिए बचपन बीता था ऐसा था सच्चा है <laughs> वो भी बीत गया ये भी ऐसे ही बीत रहा है अधिष्ठान जो का क्यों है परमेश्वर आत्मसत्ता अधिष्ठान ते भिन्न नहीं जगत प्रपंच तो जो सब वासुदेवमय करके निर्वासनिक होते हैं वो बहुत जल्दी से पा लेते हैं अथवा तो जो भगवान को पाने के लिए मेहनत करते हैं और भगवान आ जाते हैं फिर निर्वासनिक बनते हैं उनको रास्ता तो लंबा होता है लेकिन वो भी सुरक्षित है कुल मिलाकर विषय विकारों के आकर्षण से बचना है और परमात्मा सुख परमात्मा शांति परमात्मा आनंद पाना है